जी हाँ साथियों आज हम लोग इस विषय को लेकर बात करेंगे कई बार हम लोग जो है बहुत सारी कश्मकश वाली ज़िंदगी जीते हैं और उसमें नई संभावनाएं हम देखना चाहते हैं लेकिन बहुत टाइम के बाद समझ पाते हैं लेकिन अगर हम थोड़ा अटेंशन दें तो हमारे लिए हर रोज़ एक नया दिन है और हमारे साथ नई संभावनाएँ भी जुड़ी रहती हैं आइए आज हम लोग बात करते हैं हर दिन एक नई संभावना है कहते हैं कि इतिहास में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने एक असफल सुबह को भी एक नई जीत की रात में बदल दिया है जैसे कि आप देखेंगे मैं कुछ नाम बताऊं या एक नाम अगर मुझे अभी याद आ रहा है वो है थॉमस एडिसन अब इनके जीवन में देखो ये हर बार सुबह उठकर वो प्रयास करते थे और असफलता इसके हाथ लगती थी ऐसे इन्होंने हजारों बार असफल होने पर भी अपना प्रयास नहीं छोड़ा और कहा आज नहीं हुआ मतलब कल सफलता और मजबूत होगी ये उनके अंदर की भावनाएं थी इसलिए उन्होंने बल्ब बनाते समय हजार बार विफल असफल होने के बावजूद भी उन्होंने ये कोशिश जारी रखी कि बल्ब बनेगा और आज नहीं तो कल सफलता होगी और मजबूत होगी जब उनको इस बात का आविष्कार के बारे में जब उन्हें पूछा गया कि हर बार जब एक बार असफल हुए तो ऐसा क्या था कि वापस आप एक बार प्रयोग करते हैं अब मना हर बार प्रयोग करते रहे उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था उन्होंने कहा कि एक हज़ार ऐसी टेक्निक है जिससे बलफ़ नहीं बनाया जा सकता तो मैं ये सीखता जा रहा हूँ <laughs> तो ये एक संभावना वाला जवाब था एक पॉजिटिव मानसिकता वाली बात और अपनी विजन है उसके प्रति उनका समर्पण भाव को देख सकते हैं आइए आगे बढ़ते हैं अंजलि जी का एक छोटा सा अनुभव मैं आपको साझा करना चाहूँगा उनके जीवन में काफ़ी असफलताएं उनको मिली निराश हुई थी लेकिन उसी समय उन्होंने अपनी इस कहानी को अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त के साथ शेयर किया और फिर उसके बाद उनके एक मित्र ने उन्हें मदद की और फिर वो सफलता की नई कहानी करी तो इसी तरह अगर देखेंगे हमारे भारत देश किसानों का देश है और किसान जो है कई बार चीज़ें जो है उनके अनुकूल नहीं होती है मौसम बिगड़ जाता है आज के समय में आप देखेंगे मौसम जो है किस तरह से बदलता जा रहा है और मौसम के बदलते समय सबसे ज़्यादा नुकसान जो है किसान को होता है तो वही है किसान की कहानी थोड़ी देर में सुनाते हैं लेकिन अभी आपको ले चलता हूँ एक छोटे से ब्रेक की तरफ आप सुन रहे हैं रेडियो मालोबान वन जीरो सेवन पॉइंट एट सुनते रहो खुशबू बिखरे हर हरक पल जीवन बने मधुर तरंग हर दिन नई शुरुआत दिल में हो जालों की बात रेडियो सुने जागे नई रोशनी में खुशियां गूंजे हर धड़कन में चलो था मैं उम्मीदों का हाथ मंजिल हर दिन नई शुरुआत दिल में हो की बात रेडियो खुशियों की हो हर गली रीत मन में गूंजे नई आवाज हर पल में हो अनोखी बात हर दिन नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार नया दिन नई संभावनाओं की बात पर हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं और आपके साथ मैं अपनी भावनाओं को शेयर कर रहा हूँ एक बात ज़रूर याद रखिए कल की हार को यानी जो बीता हुआ कल है उसकी हार को आज की शुरुआत पर हावी मत होने दीजिए जब भी आप कुछ शुरू करते हैं तो कल से सीख लीजिए और आज की शुरुआत एक नए एनर्जी के साथ एक नए थॉट के साथ उतनी ही खुशी के साथ जब आपने शुरू किया था वो एनर्जी कम होने मत दीजिएगा अगर इस टेक्निक को अगर आप कहीं भी पिछली वाली चीज़ों से जोड़ देते तो हो तो गड़बड़ हो जाएगा इसलिए पिछली वाली चीज़ों को सीखिए और ख़त्म कर दीजिए और नई शुरुआत कीजिए तो यहाँ पर संभावनाओं की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी जीत के लिए बड़ी शुरुआत चाहिए, लेकिन इतिहास को अगर पलट के देखते हैं तो इतिहास कुछ और ही हमसे कहता है बताता है ऐसी ही बात है स्वामी विवेकानंद आप देखिए उनकी जीवन कहानी को उनकी शुरुआत साधारण थी लेकिन उनके विचार ने पूरी दुनिया को नई दिशा दी है तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि मुझे लगता है छोटी शुरुआत बेअसर होती है लेकिन नहीं नदी भी तो एक छोटे से झरने से ही शुरू होती है और फिर धीरे धीरे वो अपनी क्षमताओं को और अपने साथ जो रफ्तार है उसको बढ़ाते बढ़ाते वो बड़ी बन जाती है अब यहाँ पर मैं एक किसान की बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा एक बार एक छोटा किसान था और उन्होंने काफ़ी मेहनत करके जो है खेत की जुताई की और फिर फसल लगाई लेकिन हुआ ऐसे की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई मतलब कुछ उगा ही नहीं अब कारण बहुत सारी चीज़ें हो सकती है समय पर पानी ना मिलना या समय पर खाद वगैरह नहीं देना बहुत सारी चीजें अब गांव वाले जो है उसे छोटे किसान की प्रति सहानुभूति ज़रूर जताते रहे और फिर कुछ लोगों ने कहा अब क्या होगा कुछ बचाई नहीं लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात ये थी कि किसान इस बात से बिल्कुल कफ़ा नहीं था और वो जो भी लोग आते थे उनसे जब बात करते या उनको थोड़ी सी अपनी हालचाल पूछने आते तो किसान उन सभी को कहता कि वो मुस्कुरा कर कल बीज फिर बोऊँगा कल सूरज फिर निकलेगा तो ये उनकी अंदर जो भावना थी बस उसी से उन्होंने फिर से जो है जैसे ही उन्हें मौका मिला मौसम ठीक हो गया और वो फिर से बीज बोना शुरू कर दिया पूरे गांव वालों ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि एक साल तो ये बर्बाद हो गया था पूरी तरह से लेकिन फिर से मेहनत करके अगले साल उन्होंने अच्छी फसल ली तो ये हमारी जो है अंदर की जो आपकी भावनाएं रहती हैं उससे आपको सफलता मिलती है लेकिन कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयासरत रहना ही सफलता की ओर बढ़ना है आइए आगे बढ़ते हैं आप सुन रहे हैं पर विशेष कार्यक्रम आपके लिए खास और स्वामी जी की बात ही याद आ रही थी मुझे मैंने कहा कि आप स्वामी विवेकानंद जी की बातें अगर आप उनकी जीवन कहानी से कोई भी एक कहानी उनकी सुनिए या कोई प्रसंग आप देखिए तो आपको मोटिवेशन ही मिलता है है ना तो एक आदमी बिना पैसे के अमेरिका जा कर भारत की बात रखता है भारत की अध्यात्मिक जो धर्म है उसके बारे में बताता है संदेश देता है तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने मन को तैयार किया हुआ किस तरह से उन्होंने मेहनत की हो तो जीवन में मोटिवेशन के लिए आप किसी भी अच्छे लीडर की कहानी सुने या उनके जीवन ऐसे प्रसंगों को याद रखिए कदम भी अगर रोज का हो तो चमत्कार कर ही देता है <laughs> तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर भी हमें हमेशा हर रोज प्रयास करते रहना है तो चमत्कार हमारे जीवन में आ जाता है आप सुनाए हैं रिवॉर्ड वन वन जीरो मुस्कुरा दे रहो ज्ञान सूर्य आबू पे आए भाग्य बनाने ज्ञान सूर्य आबू पे आए भाग्य बनाने ज्ञान सूर्य अबू पे जैसे खिलता इंद्रधनु जैसे सखता इंद्रधनुष मन को हर्षान मन क्यों हर्षान ज्ञान सूर्य अबू शिखर आय भाग्य बनान ज्ञान सूर्य अबू शिखर भी शक्तिया भर रहे हैं पवित्र बना रहे हैं जीवन स्नेह सुचिता सूत्र से मन कितना प्यार है ये बंधन अनंत शक्तिया भर रहे गुणों की हमको देव बनाने हमको देव बनाने ज्ञान सूर्य आबू शिखर पे आय भाग्य बनान ज्ञान सूर्य आबू शिखर के बन अधिकारी गायव दिव्यतरा गाय दिव्य तर ज्ञान सूर्य आबू शिखल पे आय भाग बनाने ज्ञान सूर्य आबू शिखल पे आय भाग्य बनाने ज्ञान सूर्य आबू शिखर पर जैसे खिलता इंद्र जैसे खिलता इंद्रधनुष मन क्यों हर्षान मन को यू हर्षानी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 नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर से नया दिन नई संभावनाएं इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं अब एक और शब्दों को जो है अगर ताल आ, थोड़ा सा धैर्यता से उसको उसकी भावनाओं को शब्दों के अगर आप समझ पाते हैं तो आपके जीवन में भी हर वक्त चमत्कार घट सकता है या कोई एक शब्द जो है जैसे हम लोग संदेश हमारे स्कूल में जब भी हम लोग बाहर जो इवेंट बोर्ड जिसको कहते हैं हम लोग रोज की जो चीज़ें हैं या कोई इवेंट होने वाला है उसका मैसेज बोर्ड पर लिखा होता था बाहर एक हमारा गेट के बिल्कुल पास में होता था ताकि आने जाने वाले या बच्चे उसको पढ़ सके और समझ सके कि आज ये कार्यक्रम है तो उसी के ठीक ऊपर ऊपर की कुछ थोड़ा सा स्पेस होता था वहाँ पर हमारे जो प्रिंसिपल गुरु जी रोज एक कोटेशन लिखते थे वो नोटेशन जो है सूचना बोर्ड सूचना भले ही रोज का अलग हो लेकिन उसके ऊपर जो मैसेज होता था वो ज़रूर हम सभी को मोटिवेट करता था और एक बार देखा ने कि छोड़ो मत थम जाओ मत कहने के भाग ये था कि अगर किसी भी चीज़ आपको नहीं समझ पाती तो उसको छोड़ मत देना लेकिन उसको समझने का प्रयास भी करते रहना और रुकना भी नहीं है हमें आगे भी बढ़ते रहना है किसी एक चीज़ के लिए आप अपने जीवन में अपने आप को रोक मन देना एक नया दिन तभी अच्छा बनता है जब हम रुकते नहीं मुश्किलों को या कठिनाइयों को रास्ता नहीं बनने देते इतिहास में अब्राहम लिंकन की बात रतन टाटा की बात एम एस धोनी की बात इन सभी के जीवन को देखिए मुश्किलें मुश्किलें थी लेकिन उन्होंने अपने आप को कहीं भी रोका नहीं थमने नहीं दिया और वो आगे बढ़ते रहे अब देखिए अब्राहम लिंकन की बात कहे तो उन्होंने कितनी बार असफलता अपने जीवन में पाई कभी आपको मौका मिले तो आप बार बार जो है उनकी कहानी को एक बार चिंतन में लाइए और निश्चित तौर पे उनकी कहानी के सामने आपका जीवन की कितनी भी बड़ी मुश्किलें हो वो जीरो हो जाता है शून्य हो जाता है तो इसीलिए आप जब भी आपको मौका मिले खाली टाइम में अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए ऐसे लोगों की कहानी को ज़रूर याद कर लीजिए रोज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं लेकिन वो नाम ही काफ़ी हो जाएगा कुछ समय के बाद आपको मोटिवेशन देने के लिए कभी कभी दिल बैठ जाता है हाँ पर तब एक बात याद रखना जितना मुश्किल रास्ता होगा मंजिल उतनी खूबसूरत होगी <laughs> आप सुनाए हैं रीडमॉल वन पर जी हाँ एक विशेष कार्यक्रम आपके नाम तो आइए आगे बढ़ते हुए मुझे एक जो है गुरुनाम सिंह की बात याद आ रही है सत्तर साल की उम्र में उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया लोग बोले अभी क्यों और ये किस लिए कर रहे है? तो उन्होंने कहा जब तक सांस है सीखना बाकी है और उन्होंने सीखा भी साइकिल और हर सुबह नई मुस्कान के साथ वो कहते आज की शुरुआत कल से बेहतर <laughs> तो ये जीवन मंत्र है साथियों निरंतर था कोशिश हमेशा जारी रखना चाहिए कभी देर नहीं होती देर तब होती है जब हम कोशिश करना ही छोड़ दें इसीलिए कहते हैं निरंतरता आपके जीवन को बेहतर बेहतर बेहतर करती है सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आप सुन रहे हैं और मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपके जीवन में जिस तरह से हम देखते हैं पांचों तत्वों को फाइव एलिमेंट्स को जल अग्नि आकाश पृथ्वी ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं आप देखिए इन्होंने कभी भी अपनी सेवाओं को नहीं रोका तो हम अपने जीवन में क्यों रुके है न और एक नेचर से हमें हमेशा सीखने की बात बहुत ही अच्छी बात यह है कि मैं ब्रह्म ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ा और वहाँ पर पहली मेरी मुलाकात जब हुई तो दीदी ने कहा बैठ जाओ मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ आती हूँ तो मैं बैठा था और अचानक से एक गाना वहाँ चला था उसमें उसके लिरिक्स ऐसे थे कि हवा नदी पानी ये तत्व जो हैं वो कभी अपने लिए कुछ भी नहीं करते वो सब सारे मिलकर जो है मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए सेवा देते रहते हैं है ना पेड़ ना अपना फल खाता है पानी ना अपना पानी पीता है तो इस तरह की कुछ भावनाएं तो कहने का भाव ये है कि जब पूरे पाँचों ही तत्व ईश्वर ने हमारी सेवा के लिए रखा है और फिर भी हम दुखी है तो फिर इसमें ईश्वर का नहीं हमारा खुद का दोष है तो हमें अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है है ना हमें अपने आप को टटोलने की जरूरत है हमें अपने आप पर विचार करने की ज़रूरत है तो यह नई शुरुआत तभी सफल होती है जब दिल हल्का हो मन शांत हो और चेहरा मुस्कुराता हो इतिहास में बुद्ध महावीर गुरु नानक सब ने मन की शांति को जीवन का पहला कदम माना है अगर आप अपने मन की शांति के ऊपर थोड़ा भी काम कर लेते हैं तो आपका जीवन जो है सफल होना शुरू हो जाता है <laughs> कई बार मन में विचार आता होगा कि भाई दुनिया में इतना दुख है सुख कहाँ है तब कहा जाता है जहाँ तुम्हारे विचार हल्के हो वही सुख है साथियों यहाँ पर एक छोटी सी कहानी मैं बुद्ध के का भिक्षुक जो थे उनकी बात मैं जरूर बताना चाहूंगा निरंजन का जब भी निरंजन जी को कभी कोई अपमानित करता तो वो मुस्कुराता लोग पूछते तुम गुस्सा क्यों नहीं करते तो निरंजन प्यार से कहता गुस्सा करना भी एक शुरुआत है मैं खुश रहने वाली शुरुआत चुनता हूं दोनों में से एक मेरे पास ऑप्शन रहता है गुस्सा करके शुरुआत भी कर सकता हूं खुश रहकर तो मैं खुशी को चुनता हूं और लोग जब भी उससे मिलते या उनकी उपस्थिति से लोग शांत हो जाते थे अक्सर ये देखा गया था तो नई शुरुआत तब सुंदर होती है जब हम पुरानी तकलीफ़ों को वहीं छोड़ दें जहाँ वो थी <laughs> तो ये है जीवन का मंत्र चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में नई संभावनाओं के बारे में बातें की हमने जहाँ पर आपको मुझे लगता है कि बहुत सारी मोटिवेशन वाली बातें मैंने कोशिश की आप तक पहुँचाने का और मैं चाहूँगा कि यहाँ से किसी भी तरह से आपको मोटिवेशन किसी भी शब्द से व्यक्ति से अगर मिला हो तो जरूर आप उसे जो है अपने जीवन में अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए इन शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में तब तक आप बने रहिए सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत ओम शांति नई किरण हर सुबह लाए नया रंग खुशबू बिखरे हर एक पल जीवन बने मधुर तरंग chalo